ब्रह्मसूत्र शाक्य हिंदी अन्वाद दूसरा सूत्र अठारह से आगे सूत्र अठरा वा अतएव चोपूका दिवत अत उपमा सूर्यका दिवत् सूत्र अतएव क्योंकि इस चैतन्य स्वरूप आत्मा का पर प्रतिषेध से उपदेश किया जाता है इसलिए इसकी सूर्य का दिवत जलगत सूर्य प्रतिबिंब के साथ उपमा दी जाती है और क्योंकि इस आत्मा चैतन्य रूप निर्विशेष वाणी और मन का अविषय पर द्वैत प्रतिषेध से उपदेश है इसलिए इसमें उपाधि निमित्तक अपारमार्थिक सविशेष के अभिप्राय से यथा जैसे यह ज्योतिष स्वरूप सूर्य स्वता एक होने पर भी भिन्न भिन्न जलों में प्रतिबिंबित होता हुआ उपाधि से अनेक प्रकार का भासता है वैसे ही यह स्वयं प्रकाश रूप अज आत्मा शरीरों में उपाधि से अनेक भिन्न भिन्न आकार रूप से भासता है और एक एवं एक ही भूतात्मा प्रत्येक भूत में अवस्थित होता हुआ जलगत चंद्र प्रतिबिंब के समान एकधा और अनेकधा दिखाई देता है इत्यादि मोक्ष शास्त्रों में जलगत सूर्य प्रतिबिंब के समान उपमा का ग्रहण किया जाता है इसमें सूत्र उन्नीसवा अम्बव ग्रहणा तो न तथा अंबवत अग्रहणा तो न तथा सूत्रार्थ अंबवत जैसे ही जल का सूर्य के ग्रहण सूर्य से ग्रहण होता है वैसे यहाँ उपाधि का पृथक अग्रहणा ग्रहण नहीं होता इसलिए न तथात्वम यह सूर्य दृष्टांत युक्त नहीं है जलगत सूर्य प्रतिबिंब आदि के साथ समानता उपपन्न नहीं होती क्योंकि आत्मा का उसके साथ ग्रहण नहीं होता मूर्त सूर्य आदि से पृथक भूत दूर जल सबसे ग्रहित होता है इसलिए उसमें सूर्य आदि प्रतिबिंब का उदय होना युक्त है परंतु आत्मा मूर्त नहीं है और उपाध्याय इससे पृथकभूत और दूर विशस्त नहीं है क्योंकि आत्मा सर्वगत और सबसे अभिन्न है इसलिए यह दृष्टांत युक्त नहीं है यहाँ इस शंका का समाधान किया जाता है सूत्र बीसवा वृद्धिहास भक्तमंतरभाव भादुभय वृदिरासभारासभाक् अंतर्भायसमंजसयाद सूत्री थ जैसे जलगत सूर्य प्रतिबिंब जलगत वृद्धि और ह्रास का भागी सा होता है एवं वैसे निर्विशेष ब्रह्म भी उपाधि के अंतर्भाव अंतर्भाव से उपाधिगत वृद्धि और हास का भागी सा होता है इस प्रकार उमंजस्या दृष्टांत और दृष्टान्तिक दोनों में सामंजस्य है यह दृष्टांत तो युक्त ही है क्योंकि इसमें विवक्षित का संभव है दृष्टांत और दार्ष्टांतिक में एक वचित विवक्षित अंश को छोड़कर सर्व रूप से सादृश्य कोई भी नहीं दिखा सकता संपूर्ण रूप से सादृश्य होने पर तो दृष्टांत दृष्टान्त का भाव का उच्छेद ही होगा और यह जल सूर्य के आदि दृष्टान्त अपनी बुद्धि से नहीं रचा गया है किन्तु शास्त्र रचित इसके प्रयोजन मात्र का उपन्यास किया जाता है यह विवक्षित सारूप्य क्या है उसे कहते हैं वृद्धि और का भागी होना है जलगत सूर्य प्रतिबिंब जल की इस प्रकार जल के धर्मों का अनुयायी होता है परंतु परमार्थतः सूर्य वैसा नहीं है वैसे परमार्थतः अविकृत एक रूप होता हुआ भी ब्रह्म देह आदि उपाधि के अंतर्भाव से वृद्धि और हास्य आदि उपाधि के धर्मो को भजता प्राप्त होता सा है। इस प्रकार दृष्टांत दोनों के सामंजस्य से, से है। सूत्र सूत्रार्थ प्रतिबिंब रूप देहा पुरश्चक्रे द्विपद इत्यादि श्रुतियों में देखा जाता है अतः निर्विशेष ब्रह्म सिद्ध है परमेश्वर ने दो पैरो वाले पुर मनुष्यादी शरीर बनाए और चार पैरो पशु शरीर बनाए पहले वह पुरुष पक्षी में प्रविष्ट हुआ अने जीवे न इस जीव रूप से प्रवेश कर इस प्रकार श्रुति पर का ही देह आदि उपाधियों में अनुप्रवेश दिखलाती है इसलिए अतएव चोपमा सूर्य का आदिवत यह युक्त है इससे सिद्ध हुआ की निर्विशेष एक लिंग आकार वाला ही ब्रह्म है न उभय लिंग वाला है और न नपरीत लिंग वाला है यहां कोई दो अधिकरणों की कल्पना करते हैं। प्रथम तो यह कि संपूर्ण प्रपंच से एक आकार ब्रह्म है अथवा प्रपंच से युक्त अनेक आकार युक्त है द्वितीय तो सर्व प्रपंच शून्य स्थित होने पर क्या सद्रूप ब्रह्म है व बोध रूप है अथवा उभय रूप है इस हम कहते हैं अन्य अधिकरण का आरंभ सर्वथा अनर्थक है यदि पर ब्रह्म का अनेकलिंग है इसलिए यह प्रसार प्रयास है तो इसका नस्थान तो अभी इस पूर्व अधिकरण से हो गया है इससे यह अग्रिम अधिकरण व्यर्थ ही होगा ब्रह्म सदरूप ही है ज्ञानरूप नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि विज्ञान घन इत्यादि श्रुतियों में वैर्थ प्रसंग आ जाएगा थवा चैतन्य रहित ब्रह्म चैतन्य जीव का रूप से कैसे उपदिष्ट होगा ही है, नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इत्यादि श्रुतियों का वैयर्थ प्रसंग होगा जिसकी सत्ता नहीं है ऐसा बोध कैसे स्वीकार किया जाएगा इस पर ब्रह्म उभय लक्षण ही है इस प्रकार भी नहीं कहा जा सकता कारण की न स्थान तो इस सूत्र में पूर्व स्वीकार के साथ विरोध प्रसंग होगा सत्ता से रहित ज्ञान और ज्ञान से रहित सत्ता से युक्त ब्रह्म है ऐसे प्रतिज्ञा करने वालों को पूर्व अधिकरण में प्रतिषिध वही सप्रपंच ब्रह्म में प्रसक्त होगा अर्थात युक्त ब्रह्म होगा यदि कहो कि श्रुति प्रतिवादित होने से यह दोष नहीं है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि एक का अनेक स्वभाव नहीं हो सकता यदि कहो कि सत्ता ही ज्ञान है और ज्ञान ही सत्ता है इन दोनों की परस्पर व्यावृत्ति नहीं है तो भी ब्रह्म सदरूप है वो है अथवा उभर है यह विकल्प हो जाएगा। सूत्रों की योजना तो हमने एक अधिकरण रूप से कर ली है और ब्रह्म के साकार और निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने से परस्पर विरोध होने के कारण निराकार ब्रह्म के परिग्रहित होने पर अन्य श्रुतियों की गति आवश्यक रहनी चाहिए और उस गति के लिए प्रकाश इत्यादि सूत्रों का अधिक अर्थसंगत है जो भी कहते हैं कि साकार प्रपंच द्वारा निराकार ब्रह्म के ज्ञान के लिए ही है उस प्रयोजन नहीं प्रकरण में युक्ता जैसे रथ में जुते अश्व है वैसे शरीर रूप रथ में जोड़े हुए इसके इंद्रिय रूप अश्व शत और दश है यह परमेश्वर ही हरि इंद्रिय रूप अश्व है यही दश सहस्त्र अनेक और अनंत है इत्यादि जो कोई विस्तार से कहे जाते हैं वे प्रविल के लिए होते हैं, क्योंकि रहित, कार्यरहित्रव्य और अबा है ऐसा उपसंहार है परंतु मनोमय मनोमय प्राण शरीर और चैतन्य रूप है इत्यादि जो उपासना विधान के प्रकरण में विस्तार से कहे जाते हैं वे प्रलयाथक हो यह युक्त नहीं है कारण की वह ध्यान करे इस प्रकार की उपासना के उपासना विधि साथ साकार वाक्यों का उनका लक्षणा वृत्ति से अभिधान से इस प्रकार के गुण उपासना अर्थक संभव होने पर प्रलयाथक नहीं हो सकता और यदि सब उपासना साकार वाक्यों का साधारण प्रविल्थ माना जाए तो अरूपव ही तत्प्रधान वह नियमन नियामक कारण वचन अनवकाश हो जाएगा और उनका फल भी उपदेश के अनुसार कहीं पर कहीं पर ऐश्वर्य प्राप्ति और कहीं पर इस प्रकार अवगत होता है इसलिए उपासना वाक्यों और ब्रह्मा वाक्यों की पृथक अर्थता पृथक पृथक अर्थ युक्त है एक वाक्यता एक अर्थवत्ता नहीं इसकी एक वाक्यता की कल्पना किस प्रकार की जाती है यह कहना चाहिए यदि कहो कि रयाज और दर्श पूर्ण वाक्यों के समान दर्श वाक्यों के समान एक नियोग की प्रती होने से एक वाक्यता है तो ऐसा नहीं क्योंकि ब्रह्मवाक्यों में नियोग का अभाव है ब्रह्म वाक्य वस्तुमात्र पर्यवसाय है नियोग का उपदेश करने वाले नहीं है ऐसा तत्व इस सूत्र में विस्तार से प्रतिष्ठापित किया गया है यहाँ किम विषय का नियोग अभिप्रेत है यह कहना चाहिए क्योंकि जो पुरुष को नियुक्त करता हुआ इसी अपने व्यापार में करो इस प्रकार करता है वह नियोग है द्वैत प्रपंच का प्रविलय यहाँ नियोग का विषय होगा क्योंकि द्वैत प्रपंच के प्रविलापित ये बिना ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं होता इसलिए ब्रह्म तत्व में ज्ञान में प्रतिबंध भूत द्वैत प्रपंच का प्रविलापन करना चाहिए जैसे स्वर्ग कामना वाले को याग का अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा उपदेश किया जाता है वैसे मुमुक्ष के लिए प्रपंच प्रविलय का उपदेश किया जाता है जैसे अंधकार में स्थित घटादी को जानने की इच्छा करने वाला, उसके प्रतिबंध की भूत तमका प्रावलय प्रविलय करता है वैसे ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा करने वाले को उस तत्व के प्रतिबंध प्रतिबंधी की भूत प्रपंच का प्रविलय करना चाहिए क्योंकि ब्रह्म स्वभाव वाला प्रपंच है किंतु प्रपंच स्वभाव वाला ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म स्वभाव वाला प्रपंच है कि प्रलापन से ब्रह्म तत्व का बोध होता है सिद्धांति हम यहाँ पूछते हैं यह प्रपंच प्रविलय क्या है क्या जैसे अग्नि उष्णता के संपर्क से घृत काठिन्य का प्रविलय होता है वैसे प्रपंच का प्रविलय करना चाहिए अथवा एक चंद्रमा में नेत्र दोषकृत, अनेक चंद्र प्रपंच के समान ब्रह्म में प्रपंच का विद्या से प्रविलय करना चाहिए उनमें यदि कहो कि विद्यमान यह देह आदि रूप आध्यात्मिक प्रपंच और पृथ्वी आदि रूप बाह्य प्रपंच का प्रविलय करना चाहिए उसके प्रविलय करने में तो पुरुष मात्र असमर्थ है इसलिए उसके प्रविलय का उपदेश अशक्य विषयक ही होगा और एक आदि मुक्त पुरुष से पृथ्वी आदि का प्रविलय किया गया होता तो इस समय जगत पृथ्वी आदि से शून्य होता ऐसा यदि कहो कि एक ब्रह्म में अविद्या से अध्यस्त यह प्रपंच अविद्या से प्रविलापित किया जाता है तो एकम मेवाद्वितीय यह ही अद्वितीय ब्रह्म है तत्सत्यम वह सत्य है वह आत्मा है वह तू है इस प्रकार अविद्या से अध्यस्त प्रपंच के प्रत्याख्यान से ब्रह्म ही वेदितव्य है उस ब्रह्म का ज्ञान होने पर विद्या स्वयं उत्पन्न होती है और उससे अविद्या का बाध होता है उस अविद्या से अध्यस्त इस संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच का स्वप्न प्रपंच के समान प्रविलय हो जाता है ब्रह्म के अविदित होने पर ब्रह्म ज्ञान करो प्रपंच का प्रविलय करो ऐसा शतबार कहने पर भी ब्रह्म का विज्ञान अथवा प्रपंच का विलय नहीं होता परंतु ब्रह्म के विदित होने पर उसके ज्ञान विषय प्रलय नियोग हो हो ऐसा नहीं क्योंकि निष्प्रपंच ब्रह्मात्मा तत्व के विज्ञान से ही दोनों सिद्ध होते हैं रज्जु स्वरूप के प्रकाश से ही रज्जु स्वरूप का ज्ञान और अविद्या से अध्यस्त प्रपंच का प्रविलय होता है क्योंकि जो सिद्ध है उसको पुनः सिद्ध नहीं किया जा सकता जो जीव प्रपंच में नियोज्य अवगत होता है वह प्रपंच का ही है अथवा प्रपंच ही। जो जीव प्रपंचावस्था प्रपंच में नियोज्य अवगत होता है वह प्रपंच पक्ष का ही है अथवा ब्रह्म पक्ष का ही प्रथम विकल्प में प्रपंच रहित ब्रह्म तत्व के प्रतिपादन से पृथ्वी आदि के समान जीव का भी प्रविलय हो गया है अतः किसका प्रपंच के में नियोग कहा जाए अथवा किसको नियोगनिष्ठत्व से मोक्ष कहा जाए? द्वितीय विकल्प में भी अनियोज्य स्वभाव ब्रह्म ही जीव का स्वरूप है और जीवत्व तो अविद्यात ही है ऐसा प्रतिपादित होने पर ब्रह्म में नियोज्य के अभाव होने से नियोग का अभाव ही है और प्रविद्या के प्रकरण में पठित द्रव्य द्रष्टव्य आदि शब्दों भी तत्व के अभिमुख करने में प्रधानता है वे तत्व ज्ञान में विधि प्रधान नहीं है निर्दोषों में, यह यह में एकाग्र मन करो ऐसा कहा जाता है साक्षात ज्ञान करो ऐसा नहीं कहा जाता नैय के अभिमुख को भी कभी ज्ञान उत्पन्न होता है और कभी नहीं उत्पन्न होता इसलिए जो ज्ञान कराना चाहता है उससे उस ज्ञानार्थी को ज्ञान का विषय ही दिखलाना चाहिए उसके दिखलाने पर विषय और प्रमाण के अनुसार उसको स्वयं ही ज्ञान ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अन्य अन्य प्रमाण से प्रकार से प्रकार प्रसिद्ध में को भी अन्यथा नहीं होता। यदि मैं हूँ ऐसा समझकर अन्यथा ज्ञान करे तो वह ज्ञान नहीं है किंतु वह मानसिक क्रिया है यदि स्वयं ही अन्यथा उत्पन्न हो तो वह भ्रांति ही होगी ज्ञान तो प्रमाण जन्य और यथाभूत विषय होता है वह सौ नियोग से भी नहीं कराया जा सकता और सो प्रतिषेधो से भी उसका निवारण नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पुरुष के अधीन नहीं है वह तो वस्तु के अधीन है हमसे भी नियोग का अभाव है और दूसरी बात यह है कि यदि वेद वाक्यों का नियोग निष्ठा रूप से प्रयोग वसान होता है तो जो यह स्वीकार किया गया है कि जीव अनियोज्य ब्रह्म स्वरूप है वह अप्रमाणक हो जाएगा यदि शास्त्र ही जीव को अनियोज्य ब्रह्म स्वरूप कहे और उसके ज्ञान में पुरुष को नियुक्त करे तो एक ब्रह्मशास्त्र में दो अर्थ की प्रतिपादकता और विरुद्ध अर्थ प्रतिपादकता प्रसक्त होगी और, हो और ब्रह्म शास्त्र का तात्पर्य यदि नियोग में है तो श्रुत की हानि और अश्रुत की कल्पना कर्मफल के समान मोक्ष फल में अदृष्ट फलत्व और अनित्यत्व आदि दोष किसी से भी वारण नहीं किए जा सकते इसलिए ब्रह्म वाक्य अवगति निष्ठ ही है नियोग नहीं है अतः एक नियोग की प्रती से उनकी एक वाक्यता है यह कथन अयुक्त है और, और सप्रपंचो में उसका एकत्व असिद्ध है क्योंकि अन्य शब्द आदि प्रमाणों से नियोग का भेद अवगत होने पर सर्वत्र एक नियोग है ऐसा आचरण नहीं किया जा सकता प्रयाज वाक्य और दर्श पूर्ण मास वाक्यों में अधिकार अंश अभेद होने से एकत्व युक्त है परंतु यहाँ से और निर्गुण विधि वाक्यों में एकत्व का कोई अधिकार नहीं है भारु प्रपंच के प्रवेल, करने में उपकारी नहीं है और न प्रपंच प्रविलय भारूपत्व आदि गुण को उपकारी है क्योंकि वे परस्पर विरोधी है एक धर्मी में संपूर्ण प्रपंच का प्रविलय और प्रपंच के एक देश की अपेक्षा इन दोनों का समावेश करना युक्त नहीं है इसलिए साकार और निराकर उपदेशों का हमसे यहाँ कहा गया विभाग युक्त प्रकृत प्रकृत सूत्रबाइस बायिस्वा प्रकृत प्रतिषेधति तथो ब्रवृति चूय प्रकृत प्रकृतव प्रतिषेधति तथा सूत्री प्रकृतवतावत्व प्रकृत प्रकरण में प्रतिपादित ब्रह्म के यत्ता परिन्नमूर्त और अमूर्त अमूर्त रूप का प्रतिषेधति ने यह शब्द प्रतिषेध करता है च और तथा उस प्रतिषेध से आगे भूय पुनः ब्रवृति अन्य पर इस प्रकार है इसलिए शून्यवाद का प्रसंग नहीं है। सूत्रार्थ क्योंकि प्रकरण में प्रतिपादी ब्रह्म के यत्ता परिन्न मूर्त और अमूर्त रूप का प्रतिषेध थी ने यह शब्द प्रतिषेध करता है च और तथा उस प्रतिषेध से आगे भूय पुनः द्रविति परमस्ति इस प्रकार कहता है का प्रसंग नहीं है ब्रह्म के दो रूप है मूर्तवर अमूर्त इस प्रकार उपक्रम कर पांच महाभूत दो राशि में विभक्त कर पुरुष शब्द से कथित अमूर्तसार के महारजन हरिद्रा हल्दी के समान आदि रूप दिखलाकर अर्थात आदेशों अब इसके अनंतर नेति नेति का आदेश है नेति नेति इससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है, है।, इस कहती है।, यहां इस का क्या है? ऐसी हम जिज्ञासा करते हैं क्योंकि यहाँ वह, वह वह ऐसा विशेषित कोई प्रतिषेध्य उपलब्ध नहीं होता इति शब्द तो यहाँ किसी भी प्रतिषेध का समर्पण करता है क्योंकि नेति नेति इसमें नंद न प्रयोग इति पर है और सन्निहित का आलम्बन करने वाला यह शब्द एवं शब्द का तुल्यर्थकोपाध्याय ऐसा उपाध्याय ने कहा इत्यादि में प्रयुक्त हुआ देखा जाता है और यहाँ प्रकरण की सामर्थ्य से प्रपंचयुक्त ब्रह्म के दो रूप सन्निहित है जिसके ये दो रूप है वह ब्रह्म है यहाँ पर हमें संचय उत्पन्न होता है क्या यह प्रतिषेध दो रूपों और रूपवत इन दोनों का प्रतिषेध करता है अथवा दोनों में एक यद्यपि एक प्रतिषेध करता है तो भी क्या ब्रह्म का प्रतिषेध करता है और दो रूपों को अवशिष्ट रखता है अथवा दो रूपों का प्रतिषेध करता है और ब्रह्म को अवशिष्ट रखता है पूर्व पक्षी तत्व के समान होने से यह दोनों का प्रतिषेध करता है ऐसी हम आशंका करते हैं ये दो प्रतिषेध है क्योंकि नेति शब्द का दो बार प्रयोग है उन दो शब्दों में एक से प्रपंचयुक्त ब्रह्म के रूप का प्रतिषेध किया जाता है और दूसरे से रूपवन ब्रह्म का ऐसी मती होती है अथवा रूपव ब्रह्म का ही प्रतिषेध होता है क्योंकि वाणी और मन से अतीत होने से उसका अस्तित्व नहीं, नहीं है नीति नीति यह अभ्यास दो बार कथन तो आदर के लिए है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं शून्यवाद के प्रसंग होने से दोनों का प्रतिषेध उपन्न नहीं होता क्योंकि किसी परमार्थ आश्रय कर अपरमार्थ का प्रतिषेध किया जाता है जैसे रज्जु आदि में सर्प आदि का परंतु वह किसी भाव के परिशिष्ट होने पर हो सकता है किंतु दोनों सबके प्रतिषेध होने पर कौन अन्य भाव अवशिष्ट रहेगा अन्य भाव के अवशिष्ट न होने पर जिस अन्य भाव का प्रतिषेध आरंभ में किया जाता है उसका प्रतिषेध न हो सकने के कारण उसी में परमार्थत्व प्रसाने से प्रतिषेध की अनुपत्ति है और ब्रह्म का भी प्रतिषेध युक्त नहीं है क्योंकि ब्रह्म ते ब्रवाणी ब्रह्म का उपदेश करूं इत्यादि उपक्रम से विरोध होता है और असन्व यदि पुरुष ब्रह्म असत है ऐसा जानता है तो वह स्वयं असत ही हो जाता है इत्यादि निंदा से विरोध होता है और अस्तित्व है इस प्रकार उसके ऊपर उपलब्धि करने चाहिए इत्यादि अवधारण का विरोध है और सब वेदांतों के विरोध का प्रसंग आता है ब्रह्म वाणी और मन का विषय है तो भी वह अभाव के अभिप्राय से नहीं कहा जाता क्योंकि ब्रह्म प्रयत्न ब्रह्म से, से ब्रह्म का प्रतिपादन कर पुनः उसी का अभाव नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रक्षारनाधि कीचड़ को अंग में लगा कर धोने की अपेक्षा उसका दूर से ही अस्पर्श श्रेष्ठ है ऐसा ही न्याय है यथो वाचु निवर्तनते से मनर सहित वाणी तो प्रत्याग्मरू, मुक्त स्वभाव है इसलिए श्रुति ब्रह्म के रूप प्रपंच का प्रतिषेध करती है और ब्रह्म को अवशिष्ट रखती है ऐसा स्वीकार करना चाहिए इससे यह कहते हैं प्रकृत भी प्रतिषेधति ब्रह्म का जो यत्ता से और और रूप है, है, उसका यह प्रतिषेध करती है, क्योंकि अधिदैवत विस्तार से वर्णन किया गया है उससे उत्पन्न हुआ वासना लक्षण दूसरा रूप अमूर्त का सारभूत जो पुरुष शब्द से कहा गया है और लिंगात्म व्यापाश्रय है और महाजन आदि उपमाओं से दिखलाया गया है क्योंकि अमृत का सारे पुरुष चक्षु से रूप से ऐसा ज्ञात होता है ब्रह्म तो रूप के विशेषण रूप से ष्ठी द्वारा पूर्व ग्रंथ में निर्दिष्ट है स्व प्रधान रूप से नहीं उसके दो रूपों का विस्तार पूर्वक वर्णन होने से रूपवत् के स्वरूप की विज्ञासा होने पर अर्थात आदेशो नीति ऐसा उपक्रम किया गया है यह कल्पित रूप के प्रत्याख्यान द्वारा ब्रह्म का यह स्वरूप ज्ञान है ऐसा निर्णय होता है क्योंकि तक यह समस्त कार्य नीति इससे प्रतिषिध है और वाचाराह शब्द आदि कार्य असत मिथ्या है अतः नीति इससे उसका प्रतिषेध युक्त है किंतु ब्रह्म का नहीं क्योंकि वह सर्वकल्पनाओं का मूल है यहाँ पर यह आशंका नहीं करनी चाहिए कि शास्त्र ब्रह्म के दो रूप दिखलाकर रूपों का प्रतिपाद्य रूप से निर्देश नहीं करता किंतु लोक प्रसिद्ध और ब्रह्म में कल्पित इन दोनों रूपों का प्रतिषिधत्व और शुद्ध ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए परामर्श करता है इस प्रकार कोई दोष नहीं है ये दो प्रतिषेध यथा संख्या न्याय से मूर्त और अमूर्त दो रूपों का प्रतिषेध करते हैं अथवा पूर्व नेति प्रतिषेध भूत समुदाय का प्रतिषेध करता है और दूसरा प्रतिषेध वाशि का प्रतिषेध करता है अथवा नेति नेति यह है इससे जिस जिसकी कल्पना की जाती है वह सब ब्रह्म नहीं है ऐसा अर्थ है क्योंकि परिगणित प्रतिषेध किए जाने पर यदि यह ब्रह्म नहीं है तो क्या अन्य ब्रह्म है ऐसे जिज्ञासा होगी और दीप्सा होने पर तो संपूर्ण विषय समुदाय के प्रतिषेध होने से प्रत्येगात्मा ब्रह्म अविषय है इस प्रकार जान लेने पर निवृत्त हो जाती इससे भी यह निर्णय है क्योंकि उस प्रतिषेध से अन्य परमस्ती अन्य परम है ऐसा श्रुति पुनः कहती है प्रतिषेध का अभाव में पर्यवसान करने पर तो श्रुति अन्य परमस्ती ऐसा क्यों कहती यहाँ इस प्रकार अक्षर योजना है नेति नेति इस प्रकार ब्रह्म का आदेश कर पुनः उसी आदेश का निर्वचन करती है नेति नेति इसका क्या अर्थ है उस ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं है अतः नेति नेति ऐसा कहा जाता है ब्रह्म स्वयं ही नहीं है ऐसा अर्थ नहीं है और अन्य परम अप्रतिशिध ब्रह्म ऐसा है ऐसा अवशिष्ट उस ब्रह्म को दिख है यदि इस प्रकार अक्षरों की योजना की जाए कि नेति नेति यह नहीं है यह नहीं है इस उपदेश से ब्रह्म उपदिष्ट नहीं है प्रपंच प्रदेश आदेश से अन्य यह आदेश ब्रह्म का नहीं है तो ततो तथो ब्रवृति चूय इस सूत्रांश की नाम विषय योजना करनी चाहिए सत्यस्थ सत्यमित सत्य सत्यमित सत्य का सत्य प्राण ही सत्य है उसका ही यह सत्य है इस प्रकार नामधेय को श्रुति कहती है और वह नामधेय प्रतिषेध का ब्रह्म में पर्यवसान होने पर संगत होता है और प्रतिषेध का अभाव में पर्यवसन होने पर तो सत्य सा सत्य कौन कहा जाएगा इसलिए यह प्रतिषेध है अभाव अवसानक नहीं है ऐसा हम निश्चय करते हैं सूत्र तेज तद व्यक्तम आह ही तह ही सूत्रार्थ तदा व्यक्तम वह ब्रह्म अव्यक्त है ही क्योंकि आह न चक्षुषा गृह्युति ऐसा कहती है दशरथ प्रब्रह्म है है यदि वह तो गृहित क्यों नहीं होता कहते हैं यह वह अव्यक्त है इंद्रिय अग्रहय है क्योंकि वह संपूर्ण दृश्य का साक्षी है और अन्य चक्षुषा उस आत्मा का न नेत्र से ग्रहण किया जाता है न वाणी से न अन्य इंद्रियों से और न तप कर्म से ही ऐसा कहकर मधुकांड में निरूपण किया है वह आत्मा अग्राह्य है क्योंकि उसका ग्रहण नहीं किया जाता यह जो अदृश्य और अग्राह्य है जिस समय वह साधक इस अदृश्य अशरीर निर्वाच्य और निराधार ब्रह्म में अभ्य सिद्धि प्राप्त करता है उस समय यह अभय को प्राप्त हो जाता है इत्यादि श्रुति इस प्रकार कहती है और अव्यक्तो यम य आत्मा अव्यक्त इंद्रियों का अविषय यह अचिंत्य मन का अविषय और यह विकार रहित कहा जाता है इत्यादि स्मृति भी ऐसा ही कहती है सूत्र 24 अपि चौबीसवा अभी सराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अपि च चराधन प्रत्यक्षानुमानाभ्याम सूत्रार्थ और योगी लोग उस अव्यक्त आत्मा को संधने के समय देखते हैं क्योंकि यम विनिद्रा इत्यादि श्रुति और स्मृति से ऐसा अवगत होता है भाष्यर्थ और समस्त प्रपंच से शून्य अव्यक्त इस आत्मा को योगी लोग संराधन समय में देखते हैं भक्ति ध्यान प्रणिधान आदि अनुष्ठान संराधन है परंतु यह कैसे जाता जाना जाता है कि योगी लोग उसे ध्यान काल में देखते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान से श्रुति और स्मृति से ऐसा अवगत होता है ऐसा अर्थ है जैसे कि पर खानिक ईश्वर ने छिद्रोपलक्षित इंद्रियों को बहिर्मुख कर हिंसित कर दिया है इससे जीव बाह्य विषयों को देखता है अंतरात्मा को नहीं जिसने अमृतत्व मोक्ष की इच्छा करते हुए अपने इंद्रिया को रोक लिया है ऐसा कोई धीरे पुरुष को ही प्रत्येगा साक्षात्कार करता है इत्यादि श्रुति और यम विनिद्रा निद्रा रहित तमो गुण रहित शिवास को जीतने वाले संतुष्ट और संयत इंद्रिया पुरुष ध्यान करते हुए जिस ज्योति को देखते हैं उस योगलभ्य आत्मा को नमस्कार है उस सनातन भगवान योगी भगवान को योगी लोग सम्यक रूप से देखते हैं इत्यादि स्मृति भी है परंतु और भाव स्वीकार करने से पर और अपर आत्माओं में भेद हो जाएगा नहीं ऐसा कहते हैं सूत्र पच्चीसवा प्रकाशादिवचेष प्रकाशच कर्मण्यभ्याव अवैशेष्यम प्रकाश च कर्मणि अभ्यास प्रकाशादिवत जैसे प्रकाश आदि अंगुलि आदि उपाधि में भिन्न सा प्रतीत होने पर भी वस्तुता एक रूप है वैसे प्रकाशः परमात्मा भी कर्मणि ध्यान आदि में भिन्न सा हुआ अवैश्यम वस्तुतः एक रूप है अभ्यास आदि क्योंकि तत्वमसी इत्यादि अभेद क्षति का अभ्यास है जैसे प्रकाश आकाश सविता आदि अंगुली कमंडल जल आदि उपाधिभूत कर्मो में सविशेष सव से भाजते हैं, परंतु अपने स्वाभाविक साधारण स्वरूप को नहीं छोड़ते वैसे ही यह आत्म भेद उपाधि निमित्तक ही है स्वभा तो एक, है, एक ही है एक ही है क्योंकि वेदांत वाक्यों में अभ्यास से अनेक बार जीव और प्राज्ञा का अभेद प्रतिपादित किया जाता है अनंतन तथा अतः अन तथा ही लिंगम, लिंगम सूत्रार्थ अतः भेद के औपाधिक होने से विद्या से उसकी निवृत्ति होने पर जीव अनंतन अनंत परमात्मा के साथ एक हो जाता है क्योंकि तथा ही लिंगम वैसा ही लिंग न्यापक है, सो यो है इत्यादि और इस इससे स्वाभाविक होने से और भेद के होने से विद्या द्वारा अविद्या के निवृत्ति कर जीव पर अनंत प्रात्मा के साथ एकता को प्राप्त होता है क्योंकि स यो हई जो उस पर ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है ब्रह्म एवं ब्रह्म क ही ब्रह्म को प्राप्त होता है इत्यादि लिंग ज्ञापक है सूत्र तु अही सूत्र सूत्रार्थ अही कुंडलवत् जैसे सर्प रूप से अभेद है और कुंडल आदि रूप से भेद है वैसे ही उभय व्यपदेशात ध्यात और ध्येय भाव से और तत्वसी आदि से जीव और ईश्वर में भेद और अभेद दोनों का विपदेश है। शब्द है। शब्द विलक्षणता सम्राध का उसी भाव में जो मतकी विशुद्धि के लिए अन्य मत का उपन्यास करते हैं ततस्तु तम पश्यते तो उससे वह ध्यान करता हुआ उस निष्फल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है इस तरह कहीं पर से, और से, और परात्परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है इस प्रकार कहीं पर और यह सर्वाणि जो सब का उसके अंतर रहकर नियमन करता है इस प्रकार कहीं पर नियंत्रु नियंत्र रूप से जीव और परमात्मा का भेद का विपदेश किया जाता है और तत्वसी अहम ब्रह्मास्मी यह तेरा आत्मा सर्वांतर है और ऐसा वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामे अमृत है इस प्रकार का पर तो उन दोनों में अभेद का ही व्यपदेश किया, किया जाता है तो भेद व्यपदेश निरालंब ही हो जाएगा अतः उभय व्यपदेश के दर्शन से अहि कुंडल के समान यहाँ तत्व होना युक्त है जैसे सर्प इस प्रकार अभेद है और कुंडल कार आभोग बकराकार दीर्घाकार आदि तो भेद है वैसे यहाँ भी दोनों में जीव रूप से भेद और ब्रह्म रूप से अभेद है सूत्र अठाईसवा प्रकाशाश्रयव तेजस्वात्शाश्रयवत्त प्रकाशा व तेजस्वात् सूत्रार्थ वा अथवा प्रकाशाश्रयवत्त जैसे प्रकाश और उसके आश्रय सूर्य दोनों में अत्यंत भेद नहीं है तेजस्वाद क्योंकि दोनों में तेजस्व समान है वैसे जीव और ईश्वर में भी भेद और अभेद समझना चाहिए सूत्रार्थ अथवा प्रकाश और उसके आश्रय के समान यह समझना चाहिए जैसे सूर्य का प्रकाश और उसका आश्रय सूर्य अत्यंत भिन्न नहीं है क्योंकि दोनों में भी तेजस्व समान है किन्तु दोनों ही भेद व्यपदेश के भागे होते है वैसे यह भी समझना चाहिए सूत्र उनतीसवा वा सूत्रार्थ वा अथवा पूर्ववत सूत्र में पहले भेद काल्पनिक और अभेद पार्थिक कहा गया है उसके समान यहाँ भी समझना चाहिए भाष्यर्थ अथवा प्रकाशादि के समान जीव और परमात्मा का अभेद जैसे पूर्व में कहा गया है वैसे ही यह होना युक्त है क्योंकि बंधके अविद्यात होने से विद्या से मोक्ष उपन्न होता है यदि पुनः परमार्थ से ही अहिपुंड न्याय से परमात्मा का संस्थान भूत से एक देश भूत कोई बद्ध किया जाए तो परमार्थिक बंध का तिरस्कार निवृत्ति न हो सकने से मोक्षशास्त्र व्यर्थ हो जाएगा और यहाँ भेद और अभेद इन दोनों का श्रुति समान रूप से विप्रदेश नहीं करती श्रुति अभेद का ही प्रतिपाद्य रूप से निर्देश करती है और पूर्व प्रसिद्ध भेद का तो अन्य अर्थ की विवेक्षा से अनुवाद करती है इसलिए प्रकाशादिवच्चा वैशेष्य प्रकाश आदि के समान आभेद है यही सिद्धांत है सूत्रार्थ नान्य द्रष्टा इत्यादि श्रुति से परमात्मा से भिन्न चेतन का और नीति नेती, नेती इत्यादि श्रुति से ब्रह्म से भिन्न दृश्यमान प्रपंच का प्रतिषेध होने से अद्वितीय ब्रह्म ही अवशिष्ट है भाष्यार्थ इससे भी यही सिद्धांत है क्योंकि अब इसके अंतर नीति नीति ब्रह्म का आदेश है और तदैद ब्रह्म वह ब्रह्म कारणरहित कार्यरहित विजातिया द्रव्य से रहित और अबा है इस प्रकार ब्रह्म से व्यतिरिक्त प्रपंच का निराकरण होने से ब्रह्म परिशेष वने से यही सिद्धांत है ऐसा ज्ञात होता है अकवा पराधिक सूत्री सूत्र से सूत्र परमतः परम इक्ती परमतुमान संबंधभेद व्यपेशे परेतुमबंधेद्यपदेशेभ्य अतः इस ब्रह्म से परम अन्य वस्तु है क्योंकि मान्य संबंध सेतु संबंध और भेद के से ऐसा होता है भेदेश समस्त प्रपंच से शून्य इस ब्रह्म का जो निर्धारण किया गया है इससे भिन्न अन्य तत्व है कि नहीं इस प्रकार श्रुतियो की विप्रतिपत्ति से संचय होता है आपातः कोई प्रतिभा प्रतिभा समान वाक्य ब्रह्म से भी भिन्न अन्य तत्व का प्रतिपादन सा करते हैं। करने के लिए यह उपक्रम किया जाता है इस ब्रह्म से पर अन्य तत्व हो सकता है किससे इससे कि सेतु का व्यपदेश उन्मान का व्यपदेश संबंध का व्यपदेश और भेद का व्यपदेश है अथ यह आत्मा जो आत्मा है वह विधारक सेतु है इस प्रकार सेतु प्रदेश आत्म शब्द से अभिहित ब्रह्म सेतु है ऐसा कहा जाता है और लोक में सेतु शब्द जल प्रवाह का विच्छेद करने वाले मृत्यु का लकड़ी आदि के समूह में प्रसिद्ध है यहाँ तो सेतु शब्द आत्मा में प्रयुक्त है इसलिए वह लौकिक सेतु के समान आत्म सेतु से, से अन्य वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान कराता है क्योंकि सेतु कि सेतुं सेतु को तैर कर इस प्रकार तृतीय शब्द का प्रयोग है जैसे लौकिक सेतु को तैर कर जंगल वायु प्रधान स्थल को प्राप्त होता है वैसे ही आत्म सेतु को तैर कर अ सेतु अनात्मा को प्राप्त होता है ऐसा ज्ञात होता है उन्मान का भी व्यप्रदेश है तदेत ब्रह्म वह ब्रह्मचार पाद आठ वाला और सोलह अवयव वाला है लोक में जो उन्मित है यह इतना है इस प्रकार पर जो पर आदि है उससे अन्य वस्तु है ऐसा प्रसिद्ध है उसी प्रकार ब्रह्म के उन्मान से भी उससे अन्य वस्तु होनी चाहिए ऐसा ज्ञात होता है तथा सता सौम्य हे सोम्य उस समय सत के साथ संपन्न होता है और शारीर आत्मा अन्य व्यय आत्मा है प्राध्यानात्म यह पुरुष प्राध्यात्मा के साथ संतुष्ट हुआ है इस प्रकार संबंध का विपदेश होता है और मितो परिच्छिन परिच्छि का परिचिन्न के साथ संबंध देखा जाता है जैसे मनुष्यों का नगर के साथ रिपीट और मितो परिच्छिन्नों का परिचिन्न के साथ संबंध देखा जाता है जैसे मनुष्यों का नगर के साथ और श्रुति श्रुति में जीवों का ब्रह्म के साथ संबंध कहती है इसलिए उससे यह यह अन्य अमित ज्ञात होता है। है, भी इसी अर्थ को कराता है क्योंकि अथ या येषो तथा यह जो आदित्य मंडल के अंतर्गत सुवर्ण सा पुरुष दिखाई देता है इस तरह आदित्य आधार वाले ईश्वर का व्यपदेश उसके अनंतर अथ येष तथा यह जो नेत्रों के अंतर्गत पुरुष दिखाई देता है इस प्रकार भेद से नेत्र पर्व है वही इसके पर्व है जो उसका नाम है वही इसका भी नाम है इस प्रकार अक्षिस्थ पुरुष का इस आदित्यस्थ पुरुष के साथ रूप आदि में अतिदेश करती है और ये चामुषमात जो इस आदित्य लोक से ऊपर के लोक है और जो देवताओं की कामनाए है उनका शासन करता है इस प्रकार एक का और ये चैतस्मात जो इस अध्यात्म आत्मा के नीचे के लोक है उनका तथा मानवीय कामनाओं का शासन करता है इस प्रकार दूसरे का इस तरह दोनों का ईश्वरत्व मर्यादित विप्रदेश करती है जैसे यह मगध का राज्य है और यह वैदेह का इस तरह इन सेतु आदि से ब्रह्म से अन्य वस्तु है ऐसा प्राप्त होने पर प्रतिपादन किया जाता है सामान्यात्तु, सामान्यात्तु, परंतु जैसे लपिक, सेतु जल का व्यवस्थापक है वैसे ब्रह्म जगत मर्यादा का व्यवस्थापक है इस प्रकार सादृश्य में ब्रह्म में सेतुत्व उपदिष्ट है सिद्धांति तू शब्द से प्रदर्शित प्राप्ति का निरोध करते हैं ब्रह्म से अन्य कुछ भी हो नहीं सकता क्योंकि प्रमाण का अभाव है अन्य के सद्भाव में हमें कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता उत्पत्तिमत संपूर्ण वस्तु जनसमुदाय का जन्म आदि ब्रह्म से होता है ऐसा निर्धारित है कारण से कार्य अनन्य होता है और सदैव सौम्य हे सौम्य आरंभ में एक यह एकमात्र अद्वितीय सत ही था इस अवधारण से ब्रह्म से अतिरिक्त कोई अज नहीं हो सकता और एक विज्ञान से सर्व विज्ञान के प्रतिज्ञा होने के कारण ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता परंतु यह जो कहा गया है कि सेतु आदि ब्रह्म से अतिरिक्त तत्व तत्व पदार्थ को सूचित करते हैं नहीं ऐसा कहते हैं सेतु व्यपदेश तो ब्रह्म से बाह्य वस्तु के सद्भाव के प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं है क्योंकि सेतुरात्म सेतुरात्मा आत्मा सेतु है ऐसा कहा है अन्य है, ऐसा नहीं कहा है वहां अन्य के न होने पर सेतुत्व नहीं हो सकता इससे किसी भी एक अन्य की कल्पना चाहिए परंतु यह युक्त नहीं है क्योंकि अप्रसिद्ध की कल्पना दुराग्रह मात्र है और सेतु व्यपदेश से लौकिक सेतु दृष्टांत द्वारा आत्मा में सेतु से बाह्य वस्तु का प्रसंग लाने वाला व्रणमयता तथा काष्टमयता का भी प्रसंग लाएगा परंतु यह न्याय नहीं है क्योंकि आत्मा अजय इत्यादि प्रतिपादक क्षुति से विरोध होता है सेतु सामान्य से तो आत्मा में सेतु शब्द प्रयुक्त है यह संगत है जगत और उसकी मर्यादाओं का विधारक में है अतः सेतु के समान सेतु इस प्रकार प्रकृत आत्मा की स्तुति की जाती है सेतु तिर सेतु तैर कर इसमें भी ध्रु धातु अतिक्रमण रूप अर्थ के संभव होने से प्राप्त प्रकरण रूप अर्थ में है जैसे व्याकरण तैर गया अर्थात व्याकरण को प्राप्त हुआ है ऐसा कहा जाता है अतिक्रांत हुआ ऐसा नहीं कहा जाता है वैसे यहाँ भी समझना चाहिए सूत्र तैतीसवा बुद्ध्य बुद्ध्यदवत सूत्रार्थ पादवत जैसे ब्रह्म के प्रतीक मन की उपासना के लिए वाणी आदि की पादरूप से कल्पना की गई है वैसे चतुष्पाद ब्रह्म इत्यादि श्रुति में उन्मान की उपासना के लिए कल्पना की गई है यह भी जो कहा गया है कि उन्मान व्यापेश से ब्रह्म से अन्य है उस पर कहते हैं उन्मान व्यपदेश भी ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु के अस्तित्व की प्रतिपत्ति के लिए नहीं है तो किसके लिए है उपासना के लिए है चार पैर वाला आठ कुर वाला और इस होगी इसलिए विकार द्वारा ब्रह्म में उन्मान की कल्पना की जाती है क्योंकि विकार रहित अनंत ब्रह्म में सब पुरुष बुद्धि की स्थापना करने में समर्थ नहीं है कारण कि पुरुष मंद मध्यम और उत्तम बुद्धि वाले है पादवत पाद के समान जैसे मन और आकाश जो अध्यात्म और आधिदेवत ब्रह्म के प्रति के रूप से श्रुति में है। उसमें मन संबंधी वाक और चार पाद वाला उसमें मन संबंधी वाक आदि चार पाद और आकाश संबंधी अग्नि आदि चार पाद ध्यान के लिए कल्पित किए जाते हैं अथवा पादवत् पाद के समान जैसे काशापण में पाद विभाग व्यवहार प्राचुर्य के लिए कल्पित किए जाते हैं क्योंकि समस्त समस्त कारषापण से ही सभी लोग सर्वदा व्यवहार नहीं कर सकते कारण कि क्रय और विक्रय में परिमाण का नियम नहीं है वैसे ही यह अर्थ है सूत्र स्थाने चौतीसवा स्थान विशेष स्थाने स्थान विशेषात प्रकाशादिवत सूत्रार्थ प्रकाशादिवत प्रकाश आदि के समान स्थान विशेषा उपाधि के योग से ब्रह्म में संबंध और भेद भेदेश होते हैं इस सूत्र में संबंध व्यपदेश और भेद व्यपदेश इन दोनों का भी परिहार कहा जाता है यह भी जो कहा गया है कि संबंध व्यपदेश संबंध व्यदेश और संबेद्यपदेश से ब्रह्म से अन्य हो, होना चाहिए वह भी ठीक नहीं है क्योंकि स्थान विशेष की अपेक्षा से एक में भी ये व्यपदेश, होते संबंध व्यपदेश में यह अर्थ अभिप्राय है, बुद्धि रूप स्थान विशेष के योग से आविर्भूत विशेष विज्ञान का उपाधि के उपशम लय होने पर जो उपशम होता है वह परमात्मा के साथ संबंध है इस प्रकार उपाधि की उपेक्षा से उपचार किया जाता है परिमित्व की अपेक्षा से नहीं है इस प्रकार ब्रह्म में भेद व्यपदेश भी उपाधि के अपेक्षा से उपचरित है स्वरूप भेद की अपेक्षा से नहीं प्रकाशादिवत प्रकाशादि के समान यह उपमा का ग्रहण है जैसे सूर्य अथवा चंद्रमा के एक प्रकाश में उपाधि के योग से उत्पन्न हुए विशेषका उपाधि के उपशम से संबंध व्यापदेश और उपाधि भेद से भेद व्यापेश होता है अथवा जैसे सुई के छिद्र पांश आकाश आदि में उपाधि के अपेक्षा ही ये संबंध व्य प्रदेश और भेद होते हैं वैसे ही यहां भी समझना चाहिए सूत्र उपपत्ते, चा, उपपत्ते चा, सूत्रार्थ संबंध और भेदव्य प्रदेश मुख्य नहीं है क्योंकि उपपत्ते है, ही सोमपित भवती इत्यादि श्रुति से ऐसी ही उपपत्ति होती है भाष्यर्थ और यहाँ पर इस प्रकार का संबंध उपन्न होता है अन्य प्रकार का नहीं क्योंकि अपने को ही अपित प्राप्त होता है, इस प्रकार श्रुति इस स्वरूप संबंध को कहती है कारण कि स्वरूप अविनाशी है अथा नर नगर न्याय से संबंध नहीं घटता उपाधिकृत स्वरूप के तिरोभाव से स्वमपितो भवती यह उपन्न होता है इस प्रकार भेद भी अन्य प्रकार का संभव नहीं है क्योंकि अधिकतर श्रुतियों से प्रसिद्ध अद्वितीय ईश्वरत्व का विरोध होता है और योयम बहिर्धा जो भी यह पुरुष देह से बाहर आकाश है जो अयम अंत जो यह पुरुष देह के भीतर आकाश है और योयम जो यह हृदय के आंतराकाश है इस प्रकार श्रुति एक आकाश में भी स्थानकृत भेद विपदेश का उपादन करती है प्रतिषेधात तथा अन्य प्रतिषेधात सूत्रार्थ जैसे तो आदि वेपदेशों से अन्य वस्तु की अप्रतिपत्ति है तथा वैसे ही आत्मस्ता इत्यादि श्रुति वाक्यों से अन्य प्रतिषेधात अन्य वस्तु के प्रतिषेध होने से अद्वितीय ब्रह्म ही अवधारित होता है उक्त रीति से परपक्ष पक्ष के हेतुभूत सेतु आदि का कर अन्य हेतु से उपसंहार करते हैं इसी प्रकार अन्य के प्रतिषेध पर अन्य वस्तु नहीं है ऐसा ज्ञात होता है जैसे कि सऐवाधस्तात् वही नीचे है अहमेवाधस्तात् मैं ही नीचे हूँ आत्मेवाधस्तात् आत्मा ही नीचे है सर्वमतम उसे देते हैं, जो सबको आत्मा से भिन्न देखता है। ब्रह्म है, आत्मा यह है।, सब है। नाना से इस में नाना कुछ भी नहीं है यस्मा परम जिस पुरुष से उत्कृष्ट अन्य कुछ भी नहीं है तदेत ब्रह्म वह यह ब्रह्म कारणरहित कार्यरहित अंतरहित और अबाह्य है इत्यादि स्व प्रकरण स्थित वाक्य अन्य अर्थ रूप से नहीं लिए जा सकते वे ब्रह्म से व्यतिरिक्त अन्य वस्तु का निवारण करते हैं और सर्वांतर श्रुति से भी ऐसा अवधारण होता है कि परमात्मा से अन्य अंतरात्मा नहीं है सूत्र से तीस वन सर्वगतत्व शब्दादि अन सर्वगतत्व आयाम शब्दादि सूत्रार्थ सेतु आदि विपदेशों में मुख्यत्व और अन्य वस्तुत्व के निषेध से ब्रह्म में सर्वगतत्व, सर्वगतत्व सिद्ध होता है और आयाम शब्द आदि व्यापक वाचक शब्द आदि से भी ब्रह्म में सर्वगतत्व सिद्ध होता है इससे सेतु से आदि विपदेशों के निराकरण और अन्य वस्तु के प्रतिषेध के आश्रय से आत्मा में सर्वगतव भी सिद्ध होता है अन्यथा वह सिद्ध न होगा सेतु आदि व्यपदेश मुख्यर्थ मृणमयत्वादि में अंगिकार किए जाए तो आत्मा में परिचिन प्रसक्त होगा क्योंकि सेतु आदि एवंत्मक परिचिन्नात्मक है इसी प्रकार अन्य वस्तु के प्रतिषेध न होने पर एक वस्तु अन्य वस्तु से व्यावृत्त होती है इसमें भी आत्मा में परिचिनत्व ही प्रसक्त होगा आत्मा में सर्वगतत्व आया शब्द आदि से विज्ञात होता है आयाम शब्द व्याप्तिवाचक शब्द है या वानवा जितना यह भौतिक आकाश है उतना ही यह हृदयांतर्गत आकाश है आकाशवत आत्मा आकाश के समान सर्वगत और नित्य है आत्मा दिलोक से बड़ा है जयान आकाशात आत्मा आकाश से बड़ा है नित्य सर्वगत है यह आत्मा नित्य सर्वगत स्थान अचल और सनातन है इत्यादि स्मृति और न्याय आत्मा में सर्वगत अवबोधित करते हैं अधिकरण आठवा फलाधिकरण सूत्र अड़तीस से इत्यादि सूत्र फलम अतः सूत्रार्थ। इस ईश्वर से ही सबको प्राप्त होता है उपपत्ते है क्योंकि इस प्रकार उपन्न होता है भाष्यर्थ उसी ब्रह्म का व्यावहारिकु इसी तरह रूप-विभाग में यह अन्य स्वभाव फल किया जाता है। जीवों को इष्ट अनिष्ट और मिश्रित रूप संसार जो यह प्रसिद्ध है, क्या यह कर्म से होता है अथवा ईश्वर से ऐसा विचार होता है उस पर सिद्धांति प्रतिपादन करते हैं फल अतः ईश्वर से होना चाहिए किस से से की ऐसी उपपत्ति होती है वह ईश्वर कर्माध्यक्ष विचित्र सृष्टि स्थिति और संहार का करता है क्योंकि देश विशेष और काल विशेष का अभिज्ञाता है इसलिए वह कर्म करता जीवों को कर्म के अनुसार फल का संपादन करता है यह उपन्न होता है प्रतिक्षण में विनाशशील कर्म से कालांतरभावी फल होता है यह अनुपन्न है क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती यह हो परंतु विनष्ट होता हुआ कर्म अपने स्थिति काल में अपने अनुरूप कर्म फल उत्पन्न कर विनष्ट हो जाता है और कर्ता में उस करता को भोगेगा वह भी नहीं है, है, क्योंकि के संबंध से पहले फलत्व है। कारण कि जिस काल में जो सुख अथवा दुख आत्मा से उपभोक्त होता है वही लोक में फल रूप से प्रसिद्ध है आत्मा से असंबद्ध सुख अथवा दुख को फल रूप से लोग नहीं जानते यदि ऐसा कहा जाए कि कर्म के अंतर फल की उत्पत्ति मत हो परंतु कर्मजन्य अपूर्व से फल उत्पन्न हो जाएगा तो वह भी युक्त नहीं है क्योंकि चेतना से अप्रवर्तित काष्ठ और, और लोष्ठ के समान अवचेतन अपूर्व की प्रवृत्ति नहीं हो सकती और उसके अस्तित्व में प्रमाण भी नहीं है यदि कहो कि अर्थापत्ति प्रमाण है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि ईश्वर की सिद्धि से अर्थापत्ति का क्षय हो जाएगा सूत्र सूत्रार्थ श्रुतत्वाच्वाच सूत्र महानज इत्यादि श्रुति से ईश्वर में फलदातृत्व श्रुत से ईश्वर ही फलदाता है भाषा हम केवल उपपत्ति युक्ति से ईश्वर को फल का हेतु नहीं कहते किंतु तो श्रुति प्रतिपादित होने से भी ईश्वर को ही फल का हेतु हम मानते हैं क्योंकि सवा ऐसा महानज वह महान अज आत्मा अन्न भक्षण करने वाला और कर्म फल देखने वाला है इस प्रकार की श्रुति है सूत्र धर्म वर्म जयमिनी धर्मम जयमिनी अतः एव सूत्र श्रुति और उपपत्ति से सिद्धांति ईश्वर को फलदाता मानते हैं है एत उसी श्रुति और उपपत्ति से जयमिनी जयमिनी आचार्य धर्मम धर्म को यागा को फलदाता मानते हैं जयमिनी आचार्य तो एक इसी हेतु से श्रुति और उत्पत्ति से धर्मों को फलदाता मानते हैं और यही अर्थ स्वर्ग का मोयजित स्वर्ग कामना वाला याग करे इत्यादि वाक्य में सुना जाता है क्योंकि उसमें विधि श्रुति के विषय भाव की अवगति से याग स्वर्ग का उत्पादक है ऐसा ज्ञात होता है अन्यथा अनुष्ठाता होने वाला याग होगा तो ऐसा होने पर याग का उपदेश व्यर्थ होगा परंतु अनुक्षण विनाशी कर्म से फल उपन्न नहीं होता अतः यह पक्ष परिव्यक्त है यह दोष नहीं है क्योंकि श्रुति प्रमाण है यदि श्रुति प्रमाण हो तो जिस प्रकार यह श्रुति प्रतिपादित कर्म फल संबंध उपन्न हो उसी प्रकार कल्पना करनी चाहिए और किसी अपूर्व को उत्पन्न किए बिना विनष्ट होता हुआ कर्म कालांतर में फल देने में समर्थ नहीं होता अतः कर्म की कोई एक सूक्ष्म उत्तरावस्था अथवा फल की पूर्वावस्था अपूर्व नामक है ऐसा तर्क किया जाता है और यह अर्थ उक्त प्रकार से उपन्न होता है ईश्वर फल देता है यह अनुपन्न है क्योंकि अविचित्र कारण का विचित्र कार्य अनुपन्न है और वैषम्य और निर्घन्य प्रसंग और अनुष्ठान वैर्थ्यापत्ति होती है इसलिए धर्म से ही फल होता है सूत्र तु, तु पूर्व तो बादरायण हेतुव्यपूर्व बादरायण हेतुवदेश तो शावृ हैादरायण बाधरायण पूर्व पूर्वोकईश्वरको फलदत्ता मनते हैं क्योंकि हेतुवदेश इत्यादि ईश्वर का हेतु रूप से व्यपदेश है बाधारण आचार्य तो प्रवक्त ईश्वर को ही फल का हेतु मानते हैं केवल कर्म से अथवा केवल अपूर्व से फल होता है इस पक्ष की दो शब्द व्यावृत्ति कराता है कर्म अपेक्षा वाले अथवा अपूर्व अपेक्षा वाले ईश्वर से यथा तथा फल होता है यह सिद्धांत है किस से इससे की हेतु रूप से व्यपदेश है धर्म और अधर्म के भी रूप से रूप से और रूप से ईश्वर हेतु कहा गया है यही जिसे ऊपर ले जाना चाहता है उसे साधु कर्म कराता है और यही जिसे नीचे ले जाना चाहता है उससे साधु कर्म कराता है और यह अर्थ यो यो जो जो सकामी भक्त जिन जिस जिस विग्रह की श्रद्धा से पूजा करना चाहते हैं है, उस, उस, उस, उस देवता के आराधना की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही निधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है इस प्रकार भगवदगीता में भी कहा गया है इस प्रकार संपूर्ण वेदांतों में ईश्वर हेतु का सृष्टियों का व्यपदेश है जो प्रयावों का अपने कर्मानुरूप सृजन करता है वही ईश्वर में फल है जीवकृत प्रयत्न की अपेक्षा होने से ईश्वर को विचित्र कार्य अनुपत्ति आदि दोष भी प्रसक्त नहीं होते तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय समाप्त